श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड नवा अध्याय गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करना विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना श्री नारद जी कहते हैं राजन एक समय की बात है श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्गजी पधारे वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने सूरसें की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे उन किवाड़ों में ही भी जड़े गए थे राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारों करते हुए हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन के के नाश से हो रहा था। के में निर्जर की हुए की भांति झरते धारा से वह स्थान समावृत था अनेक मंडप समूह उस राजमंदिर की शोभा बढ़ाते थे बड़े बड़े उद्भट वीर कवच धनुष ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा राज में तत्पर थे रथ हाथी घोड़े और पैदल इस चतुरंगड़ी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राजमंदिर सुरक्षित था मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊँचे सिंघासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा अक्रूर देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्रचंदोवे से शोभित थे तथा उन पर चवन ढुलाये जा रहे थे मुनि को उपस्थित देख राजा उग्र से से उठकर खड़े हो गए उन्होंने यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनित भाव से खड़े हो गए गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा श्रीगर गर्जी बोले राजन मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोच विचारा है फिर सोचा विचारा है मेरी दृष्टि में वजदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है इसलिए नरदेव वजदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपने पुत्री देवकी को सौंप दो और विधिपूर्वक दोनों का विवाह कर दो श्री नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर गर्ग जी के उक्त आदेश को ही सूर्योधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का भीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव भर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित एवं व्रत्न में आभूषणों की शोभा से संपन्न नौ देवक राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ के प्रति कंस का का बहुत ही स्नेह और भाव था। वह बहन प्रिय करने के लिए चतुरंगणी सेना के साथ आकर गमनोद्यत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में एक हजार दस हजार हाथी दस लाख घोड़े एक लाख रथ और दो लाख गौवें प्रधान की उस विदा में भेरी उत्तम मृदंग गोमुख धुंधुरी पीणा ढोल और वीणु आदिवाद्यों का और साथ जाने वाली यादवओं का महान कोलाहल हुआ उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा अरे मूर्ख कंस घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाए लिए जा रहा है इसी की आठवीं संतान अनायासी तेरा वध कर डालेगी तो इस बात को नहीं जानता कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था स्वभाव से भी वह अत्यंत खल अर्थात दुष्ट था लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी वह निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली बहिन के केस पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया उस समय बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे सबके मुंह पर मुर्दनी छा गई ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसदेव जी ने कंस से कहा श्री वसदेव जी बोले भोजेंद्र आप इस वर्ष की कृति का विस्तार करने वाले हैं भौमासुर जरासंध वकासुर वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्धभूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की वे ही आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्दित हो गए बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी किंतु आपने राजनीति का अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए मथुरा नरेश या कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है आपकी छोटी बहन है बालिका है पुत्री के समान समानी दयापात्र है यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है आपकी चित्रवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार वृद्धेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी तब वजदेव जी यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है यह समझकर कर भगवत शरणापन्न हो पुनः कंस से बोले श्री वजदेव जी ने कहा राजन इस देवकी से तो आपको कभी भय है नहीं आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा क्योंकि उन्हीं से आपको भय है अतः व्यथित ना होइए। श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश कंस ने वजदेव जी के पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया इधर वजदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में वसुदेव के विवाह का वर्णन नामक नौवा अध्याय पूरा हुआ